मछुआरे का बेटा जॉर्जियाई लोक कथा पुनर्कथन मेरा इस जादुई कहानी में एक मछुआरे के बेटे को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है लड़का एक मछली सारस हिरण और लोमड़ी की जान बचाता है बाद में यह दोस्त लड़के की प्रेमिका को जीतने में उसकी मदद करते हैं एक अच्छी धूप वाले दिन एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ने गया वो अपने छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गया उन्होंने अपने जाल में इतनी सारी मछलियां पकड़ी की वे उनकी गिनती तक नहीं कर सके तुम कुछ देर मछलियों को देखो पिता ने लड़के से कहा तब तक मैं जा घर जाकर और एक बाल्टी लेकर आता हूँ लड़के ने मछलियों की ओर देखा कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ चांदी और कुछ भूरे रंग की थी पर उनके बीच में एक चमकीली लाल मछली थी यह मछली मरने के लिए बहुत सुंदर है लड़के ने कहा और फिर उसने लाल मछली को वापस पानी में फेंक दिया मछली ने अपना एक मीन पंख निकाला और उसे लड़के को दे दिया इस मीन पंख को संभाल कर रखो अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो नदी पर आना और छोटी लाल मछली छोटी लाल मछली चिल्लाना फिर मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगी जब मछुआरा लौटा तो उसने देखा कि छोटी लाल गया थी। फिर वो अपने बेटे पर एक जंगल में वहां उसने एक शिकारी को एक, एक शिकारी द्वारा एक हिरण का एक शिकारी को एक हिरण का पीछा करते हुए देखा शिकारी हिरण पर निशाना साथ ही रहा था तभी लड़का उनके बीच में दौड़ा और उसने हिरण की जान बचा ली जाने से पहले हिरण ने अपनी मछुआरे तो का बेटा चलता रहा और फिर वो एक खुले मैदान में पहुंचा वहां उसने देखा की विशाल चील एक सारस पर छपटने ही वाली थी लड़के ने चील पर जोर से एक पत्थर फेंका और सारस की जान बचाई कृतज्ञ सारस ने अपनी पूछ से एक पंख निकाला और लड़के को देते हुए कहा यह पंख रखो यदि तुम्हें कभी सहायता की आवश्यकता हो तो पंख निकालकर सारस सारस बुलाना फिर मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत आऊंगा लड़का चलता रहा सड़क के किनारे उसने देखा कि कुत्तों का एक झुंड एक लोमड़ी का पीछा कर रहा था लड़के ने कुत्तों को भगा दिया और लोमड़ी को बचा लिया कृतज्ञ लोमड़ी ने अपनी ठुड्डी से एक मूझ का एक बाल निकाला और कहा यह बाल रखो यदि तुम्हें कभी सहायता की आवश्यकता हो तो पहाड़ी पर आना और लोमड़ी लोमड़ी चिलाना फिर मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगी मछुआरे का बेटा हफ्तों महीनों और सालों तक घूमता रहा उसने कई रोमांचक अनुभव किए और वो एक अच्छे युवक के रूप में बड़ा हुआ एक दिन उसकी मुलाकात एक युवती से हुई युवती चतुर सुंदर और अमीर थी मछुआरे के बेटे ने उस युवती से शादी करने का फैसला किया उस युवती के पास एक जादू का दर्पण था जिससे कोई छिपा नहीं रह सकता था चाहे आप खुद को कितनी भी अच्छी तरह से छुपाए आईना आपको ढूंढ निकालता था और उसकी मालकिन आपको देख पाती थी उस युवती ने घोषणा की कि वो उसी आदमी के साथ शादी करेगी जो खुद को इतनी चतुराई से छुपाएगा कि आईना भी उसे खोज न पाए अच्छा, अब मुझे मदद की जरूरत होगी युवक ने खुद से कहा वो नदी के पास गया उसने मछली का मीन पंख निकाला और कहा छोटी लाल मछली छोटी लाल मछली छोटी मछली जो अब तक एक बड़ी मछली बन चुकी थी तुरंत प्रकट हुई मछुआरे के बेटे ने उसे अपने दिल की इच्छा के बारे में बताया फिर मछली ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और जल्दी से नदी के बीच में लग गई उसने बहुत गहरे पानी में गोता लगाया और लड़के को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा दिया लड़के को कोई देखा जब लड़का वापस आया तो उसने युवती से कहा तुम कभी अनुमान नहीं लगा पाओ कि मैं अनुमान नहीं लगा पाऊंगी की मैं कहा था पर युवती ने कहा मुझे पता है लाल मछली तुम्हें नदी की तलहटी में ले गई थी ठीक है मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा युवक ने कहा फिर वो जंगल में गया उसने हिरण का बाल निकाला और पुकारा हिरण हिरण हिरण तुरंत प्रकट हो गया युवक को हिरण ने अपनी पीठ पर बिठाया और फिर छलांग लगाई हिरण उसे घने जंगल में ले गया जहां कोई भी पगडंडी नहीं थी वहां उसने छिपा गुफा, गुफा दिया हिरण गुफा के सामने खड़ा हो गए कोई लड़के को देख ना पाया युवती ने जब आईने में देखा तो उस मछुआरे का बेटा उसे मछुआरे का बेटा गुफा में दिखाई दिया युवक जब वापस आया तो उसने युवती से कहा इस बार तो तुम अनुमान नहीं लगा पाओगे की मैं कहा था युवती हंस पड़ी हाँ हा, हा। हिरण तुम्हें घने जंगल में ले गया था और उसने वहां तुम्हें एक गुफा में छिपाया था हिरण खुद गुफा के सामने खड़ा हो गया था ठीक है फिर मुझे तीसरी बार कोशिश करनी चाहिए युवक ने कहा फिर वो मैदान में गया और उसने सारस का पंख निकाला और पुकारा सारस सारस सारस तुरंत दिखाई दिया उसने मछुआरे के बेटे को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा उसके बाद सारस हवा में उड़ा वो तक उड़ता रहा जब तक की वो आकाश के बिल्कुल किनारे तक नहीं पहुंच गया वहां जाकर सारस ने लड़के को बादल में छिपा दिया और फिर उसने अपने शरीर से लड़के को छिपा लिया ने दर्पण में देखा कि एक ऐसी जगह पर था जहाँ तुम्हारा जादू का आईना भी तुम्हें नहीं बता सकता था परन्तु युवती ने कहा देखो बेवकूफ सारस ने तुम्हें आकाश के छोर पर एक बादल में छिपाया था और फिर युवक ने कहा अच्छा मुझे एक आखिरी बार और कोशिश करने दो और चूंकि वास्तव में उस लड़के युति उस लड़के को पसंद करती थी इसलिए वो मान गई इस बार लड़का पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और वहां लोमड़ी की मूंछ का बाल निकाला और पुकारा लोमड़ी लोमड़ी लोमड़ी तुरंत हाजिर हुई मछुआरे के बेटे ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई फिर लोमड़ी उसे बहुत दूर ले गई उसने नौ पहाड़ों और आठ गहरी घाटियों को पार किया वहां पर लोमड़ी ने अपने पंजों से धरती को खोदना शुरू किया वो खोदती रही और खोदती रही अंत में उसने घर के तैखाने में एक सुरंग खोदी जहाँ वो रहती थी लेकिन फिर भी उसे सुंदर युवक नहीं मिला फिर वो चिल्लाई तुम कहा चाला चढ़ के तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए फिर मछुआरे का बेटा अपने छिपने के स्थान से बाहर आया युति ने युवती उसे बड़े आश्चर्य से देखने लगी तुम जीत गए उसने कहा तुम सच में एक चतुर इंसान हो साथ में तुम सुंदर भी हो अब मैं तुमसे शादी करूंगी फिर उन दोनों ने शादी की उन्होंने शादी की शानदार दावत दी जो पूरे एक साल तक चली और उनके सभी दोस्त उसमें कीमती उपहार लेकर आए लाल मछली दुल्हन के लिए मुंगे का हार लेकर आई हिरण सोने और चांदी से जड़ा एक पालना लेकर आया सारस कुछ देर से आया और वो एक रेशमी सॉल में एक बच्चे को लेकर आया और लोमड़ी और लोमड़ी पालने के पास बैठ गए और उसने बच्चे का पालना ही गाने गाये और बच्चे को मजेदार किस्से सुनाए